Who can bear the burden? Who can bear the weight? Who can bear? ब्रह्माट्य फलत बहुविधम रोमकूपेक्षण ईसारे सवकाश निरतल सद्गढ़ विदत्ता रिक्ता विलत सकले सत्कलेषेगा कुशला चित्त की शुद्धि आवश्यक है अंतकरण निर्बल होना यदि अंतकरण निर्मल हो तो न उसमें इष्ट देव का दर्शन होगा न समाधि रहेगी न तत्वज्ञान होगा मन निर्मल हो तो सब्जी तो मन की मलिनता क्या है उसमें मन से बाहर की किसी वस्तु का आ करके घुस जाना उसमें खड़ा आ गया कपड़ा आ गया मकान आ गया रुपये आ गया तो शुद्ध नहीं रहा हम आपसे कहें एक गिलास शुद्ध जल हमको दीजिए और आप उसमें शरत मिला दें तो शुद्ध रहा शुद्ध जल नहीं रहा उसमें नीबू मिला दें शहद मिला दे शुद्ध नहीं एक चीज में दूसरी चीज का मिल जाना ये उसको शुद्ध नहीं रखता अब आप अपने मन को देखो तो उसमें आके दुश्मन मिल गया है आपके मन की सटल सूरत दुश्मन स्वेच्छ के कारण क्रोध के कारण ईर्ष्या के कारण स्पर्मा के कारण आपके मन में एक दुश्मन जब तक दुश्मन का आकार आपके मन में बना रहेगा तब तक आपका मन निर्मल नहीं है क्रोध है स्वेच्छ है ईर्षा है एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिला देना एक ऐसी भी चीज मिलाई जाती है जैसे पानी है आपके पास और उसमें पहले मै मिट्टी देरमली बूटी गुरा डाल दिया और उसमें फिटकड़ी घुमा दी तो बोले भाई ये तो और अशुद्ध हो गया और अशुद्ध नहीं हुआ ये जो आपने उसमें निर्मली बूटी या फिटकरी है ना घुमाई इससे और जो मैल है सो तो नीचे बैठ जाएगी और वो मैल स्वयं नष्ट हो जाएगी अंतकरण को निर्मल करने के लिए कुछ वस्तुएं कुछ भाव कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उसको आप अपने मन में ला कर बना लीजिए और उससे आपके मन में जो मधुरता है वो मिट जाएगी और वो चीज भी साथ में अपने आप बैठ जाएगी तो मन की निर्मलता जरूरी है वो ऐसा तो शास्त्र में नहीं लिखा है कि कितने दिन तक मन निर्मल रहे तो तत्व ज्ञान होगा ऐसा तो नहीं जितने समय पर इस स्थान में इस रूप में ऐसा नहीं तो, तो ज्ञान के अव्यवहित पूर्वक्षा में माने ज्ञान होने से पहले जो मन की स्थिति है वो शुद्ध तो नहीं चाहिए तीन सेकेंड की तीन मिनट की तीन महीना की तीन वर्ष इससे कोई असर नहीं है परंतु तत्व ज्ञान के पूर्व चित्त का निर्मल होना आवश्यक है जैसे आप बंदूक की गोली सुन रहे हैं यदि तो बंदूक की नली में कोई दूसरी चीज भरी है तो एक बड़े साल हो और निशाना लगाते समय बंदूक की नली हिल रही है कि आपका हाथ हिल रहा है तो वो दूसरी मर्यादा है और आप जिस लक्ष्य का वेदन करना है उसको देख ही नहीं रहे हैं उसके पर्दे उस बीच में पड़ता है तो वो तीसरी मर्यादा है और इसको वेदांति लोग मल विक्षेप हावर इसी नाम से बोलते हैं तो मन की मलिनता को विक्षेय को आवरण को दूर करने के लिए आपको बाहर से लौटना है स्त्री में पुत्र में धन में देश में काल में बस में आपका मन फैला हुआ है वहां से लौटा आप अपने शरीर में मन को ले आइए साढ़े तीन हाथ से बाहर जैसे कुछ हो ही नहीं निवर्त रहा ये अन्न रस्मय जो तो आपका शरीर है इसमें आप मैं करके बैठे हैं, बाहर मत जाने कुछ मेरा है कुछ मैं है मेरा दोस्त तो, मेरा दुश्मन दोनों बराबर है क्योंकि मेरा का पेट बाहर इस चीज से भर गया तो मेरा दोस्त भी नहीं मेरा दुश्मन है और बाहर मैं नहीं, मैंने श्री पुत्र धन आदि मैंने क्योंकि युक्ति से भी यह देखने में आता है कि लोग स्त्री पुत्र आदि के लिए स्वयं का मरना भी कभी कभी, कभी पसंद करते हैं और पुत्र आदि के साकल वही कर लेना है वो सुखी है बहुत सुखी है ऐसा सोचते हैं तो नहीं एक बार अपने मन को समेट लो ये तेज काल दस ये सब मन के विस्तार है यहां तक कि सबसे स्थलवादी ढोकाएत जिसके अनुसार अदालत में बैठ करके अपराधी को दंड देना चाहिए और तो उसके पूर्व जन्म उत्तर जन्म का विचार नहीं करना उसकी आत्मा का विचार नहीं करना ये तो नित्य मुक्त है क्या भ्रष्टा है करता नहीं है कहीं पूर्व जन्म में इसने है, एक ऐसा काम किया था जिससे ये अपराध हो गया ये सोच दंग नहीं दिया जाता इसीलिए चार बार का सिद्धांत पंडितों के बिल्कुल बार बार डंडा मारने पर भी कट्टा नहीं है वो बना रहता है कुछ तो पंडित डंडा मारते हैं चार बार तो जितने हो सकता है, लेकिन वो अपनी जगह पर ऐसा दंडाएमान है कि हिलने का नाम नहीं लेता है लोकायुक्त उसके मत में भी जो ये देश काल है ये द्रव्य है चाह तो नहीं उसके बाद तरफ और उससे जो चेतना पैदा होती है वो देशकाल के विस्तार की कल्पना करती है न्याय वैशिषिक और जय और मीमांसा देशकाल को द्रव्य मानते हैं सांख्य दो भी देशकाल को द्रव्य नहीं मानते हैं जो मर का विस्तार मानते है। भागवत को भगवत संकल्प मानते हैं ये भगवत संकल्प ये मनोमय कोष का ही विस्तार है ये अविद्या की दृष्टि है ये माया का परिणाम है ऐसे हो व्याकरण के अनुसार जो बहुग तो भगवती भविष्य होता है हाँ है होगा वो भी विवक्षा के अधीन ही होता है काल का जो उसमें विभाग है कितने को हम सूत बोले और कितने को वर्तमान बोले हैं और कितने को भविष्य बोले है वो विवक्षा के ही अधीन होता है विवक्षा माने बोलने की इच्छा हम एक सेकेंड पहले को भी भूत बोल सकते हैं एक बरस पहले को भी भूत बोल सकते हैं कलयुग तो के पहले को भी भूत बोल सकते हैं तो हम किसको भूत बोल रहे हैं ये बोलने वाले की इच्छा में ही रहता है पूरे कलिग को वर्तमान बोल, बोल सकते हैं पूरे कलयुग को वर्तमान और एक क्षण पहले को भी भूत बोल सकते हैं पांच बरस आगे को भी वर्तमान बोल सकते हैं और पाँच सेकंड, पाँच सेकंड बाद को भी भविष्य बोल सकता है एक सेकंड बाद को भी भविष्य बोल सकता है तो वो सब सत्ता की इच्छा में ही काल का जितना विभाग है वो सब सत्ता की इच्छा में निवास करता है तो भगवत संकल्प है कि आत्म आत्मसंकल्प है कि अविद्या की वृत्ति है कि माया का परिणाम है, है नब हम बाहर ऐसी अपने आप को सर्वे आते हैं बहन में तो देह से बाहर की वस्तुओं में जो अहमता ममता हो करके वो शास्त्र से भी पैदा की जाती है और स्वभाव से भी होती है दोनों पुत्र में आत्मभाव शास्त्र से भी पैदा किया जाता है और लौटिक भी है आत्मा वही पुत्र नवा से सजीव श्रदा तो लौटो लौटो लौटो जो बाहर फैल गए हो वहाँ से लगता में आए देह से देह को अंदर रखना उसके बाद प्राण आए तो प्राणमय में अहम भाव की स्थापना करके देह में जो अहम भाव है उसका परित्याग होता है ये वेदांत की शैली है इसको बोलते हैं अध्यारोप अपवाद अध्यारोप अपवादाभ्यास निष्प्रपंचम प्रपंचीयत आप देह में अहम भाव की स्थापना कीजिए और बाहर के अहम भाव को छोड़िए ठीक है देह में हम तो भाव क्यों बोले बाहर के हम भाव को मिटाता है संतुष्ट रहा। फिर प्राण में हम भाव स्थापित कीजिए और देह के अहम भाव को छोड़िए फिर मनोमय में, में हम भाव स्थापित कीजिए सारी बात हो गई क्योंकि ये सबके सब सब अवयव वाले हैं जो सवयव है वो दृष्टा नहीं होता है दृश्य होता है वो ज्ञान नहीं होता है ज्ञे होता है उससे प्रथक सत्य ज्ञान ब्रह्म आप अपने स्वरूप का विवेक कीजिए तो मनोमय भी अवयव युक्त है विज्ञानमय भी अवयव युक्त है और आनंदमय में भी अवयव प्रिय प्रियमोध प्रमोद आनंद अज्ञान आनंद और ब्रह्म बुद्धम प्रतिष्ठा उसकी प्रतिष्ठा तो ब्रह्म ही है तो ब्रह्म जो है वो दृश्य नहीं होता ब्रह्म अनित्य नहीं होता ब्रह्म सावे वो नहीं होता ब्रह्म विकारी नहीं होता ब्रह्म देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं होता सजातीय विजातीय स्वगत वेद से युक्त नहीं होता सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो तो कहा है तो गुहाित है गुहारित माने यही जो गुहा बताई ना अन्न प्राण मन विज्ञान जैसे सिंह अपने गुहा में होता है वैसे आत्मदेव अपनी गुहा में छुटे हुए हैं, पर वहाँ तक पहुँच देखोगे तो कोई गुहा उनको अपने अंदर रखने वाली नहीं है अब बोलेगी ऐसा कोई ब्रह्म है की नहीं है ऐसे ब्रह्म के जानने से मुक्ति होती है कि नहीं होती है अरे कोई ब्रह्म को जानता है कि नहीं जानता है ये प्रश्न है वो। तो ऐसा ब्रह्म है कि नहीं का कहना है कि ऐसा ब्रह्म है ये तुम जानोगे तो तुम स्वयं ब्रह्म हो और यदि ऐसे ब्रह्म को तुम जानोगे कि नहीं है तो तुम स्वयं नहीं हो जाओगे अस्तित ब्रह्म ऐसी तो ये जो और श्रुति है इसकी व्याख्या आप प्रारंभ करते हैं देखो एक को जो अपने से अलग होगा वो ब्रह्म ही नहीं, नहीं होगा एक बात जो अपने से अलग होगा वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न नहीं होगा क्योंकि एक गो और अपने आप ही परिच्छि हो गया टुकड़ा टुकड़ा हो गया टकरा हो गया गए जो अपने से अलग होगा वो चेतन नहीं, तो नहीं होगा वो तो दृश्य होगा अपने से अलग होके अनंत नहीं रहेगा अपने से अलग होके अविनाशी नहीं रहेगा अपने से अलग होकर चेतन नहीं रहेगा अपने से अलग रहकर अद्वितीय नहीं होगा ये जरूरी है कि जो आत्मा हो ब्रह्म जो ब्रह्म तो आत्मा ईश्वर को अपने से अलग करना ये ईश्वर का बड़ा भारी तिरस्कार है ये हमारा घर है तुम अपने घर में रहो हमारे घर में क्या हो क्यों तो जिसने विवेक दिया ना पांचों ये प्रकाशित होते हैं हमारी अपनी प्रियता इनमें आरोपित होती है आश्चर्य तो ये है कि हम सबसे ज्यादा प्रेम तो करते हैं अपने आप से इसमें कोई भ्रम नहीं करता दुनिया में सबसे अधिक प्रेम अपने से होता है फिर वो आदमी अपने को क्या मानता है ये देख अपने को देह मानता है तो देश के संबंधियों से ज्यादा प्रेम होगा जिससे देश का होगा और अपने मन से ज्यादा प्रेम होगा तो एक हालत में डॉक्टर बहुत अच्छे लगेंगे है? एक हालत में पौष्टिक पदार्थ बड़े अच्छे लगेंगे प्राण का भोजन चलता एक अवस्था में मन को प्रिय लगने वाली बचने अच्छी लगेंगी तो आप अपने मैं को कहा लेके दे बैठे हो उसके हिसाब से आपका आचरण होता है आपका व्यवहार देखा आप अपने तो विचार कौन तो मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रति को विचार करता है।, है तो इसमें उसका मैं कहा है ये प्रकट हो जाएगा वो उसका मैं कहा है ये प्रकट हो जाएगा उसका इस दृष्टि से कोई तो बोले भाई के आओ यदि तुम ये कहोगे कि ब्रह्म नहीं है तो स्वयं वो भवे असम तो है वक्त भे कहते हैं वो असत्य जाता है आप ऐसी ही अनुभव करते हो कि मैं नहीं और जब मैं नहीं हूं ये अनुभव आप कर नहीं सकते जब चेतन नहीं है ये बात अनुभव कभी नहीं होती। देखो मैं नहीं हूँ ये बात कभी किसी के अनुभव में नहीं आ सकते और ज्ञान नहीं है ये बात भी किसी के अनुभव toes... में नहीं आ सकते क्योंकि अज्ञान भी ज्ञान से ही अनुभव में आएगा ये भी नहीं जानते मैं नहीं हूँ ये भी अपने होने पर ही मालूम पड़ेगा मैं नहीं जानता हूँ ये भी अपने ज्ञान से मालूम पड़ेगा यहाँ तक की ये अप्रिय है यदि अपनी प्रियता की अपेक्षा से ही जान मालूम पड़ेगा तो यही जो आत्म सत्य है यही जो आत्म ज्ञान है ज्ञान स्वरूप आत्मा है यही जो प्रिय आत्मा है यही अविनाशी है यही चेतन है और यही परम प्रेमास्पद परमानंद है इसमें इससे बाहर निकल गए तो आज चल क्या है कि हम हमारा प्रेम तो है अपने आप से और हम दौड़ धूप करते हैं दूसरों के साथ लेकिन देखो किसी का प्रेम है अपनी पत्नी है और वो नहीं और वो आदमी बाजार बाजार बोलने जाता है अपनी पत्नी के साथ नहीं प्रेटता है अपनी पत्नी को तो नहीं देखता है तो इसमें क्या बात है तो वो महाराज पत्नी को खुश करने के लिए बाजार की चीज लेने के लिए जाता होगा या कमाई करने के लिए जाता होगा उसकी सारी चीज का जिससे प्रेम है ना उसके लिए वो प्रेम का जो स्वभाव है प्रेम सेवा के रूप में परिणत होता है जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा होती है ईश्वर से भी कहते हैं कि हे hey, ईश्वर मेरे बेटे का हैं ईश्वर एक भी कहते हैं भगवान hey, मैं तो सो तो रहा हूँ हमारी तिजोरी के देख भाग आता है ऐसे hey, बोलते हैं ईश्वर को तो हमें कह रहा अपना जो प्रेम होता है उसकी सेवा में हम ईश्वर को भी लगाते हैं बेटे की सेवा में शरीर की सेवा में धन की सेवा में समाज की सेवा में और जाहिर ये कहो की बात जाहिर नहीं होगी जब जाहिर होती है दिन रात जाहिर होती है आप चाहते हैं कि इस ईश्वर दूसरे किसी के की ओर न देखा है हमारे सिर में दर्द न होने पावे हमारे गाँव में काटा न करने पावे हमारी पल ज्यादा निकलने पावे हर कम ईश्वर हमारे व्यक्तित्व की सेवा में ईश्वर लगा रहे हैं तो आपका प्रेम किससे हुआ ईश्वर से कि अपने आप अपने आप से प्रेम हुआ इस को तो हम उसका उपकरण बनाते हैं सर आप देखो कि आपको कहाँ बैठना आवश्यक है आपका ईश्वर आपका प्यारा आपका चैतन्य है आपका अस्तित्व ग्रहा है उसको ढूंढना तो महाराज ईश्वर के स्वरूप को बताने के लिए तैयारी होकर पांच बात बताते हैं एक तो वो कामता तो है तो काम तो बहुत श्याम प्रजाए उस उसमें कामना हुई कामना तो चेतन पुरुष को ही अपनी प्रियता के लिए होती है ये प्रक्रिया है वो इसको चेतनत्व का साधन बोलते हैं काम है एक बात तो तो कारण हो गया सिर्फ बहुत श्याम मैं बहुत हो बजाऊ ये उपाजार कारण हो गया मैं ही बहुत हो होगा मसाला बन आलोचक एक्सप्रॉ सपोर्टा तपस्या तपस्या माने आलोचना हो तपस्या माने उल्टा करना नहीं आपको मुझे मेरे में देखते हैं। रहे हैं कांटे पर छोटे रहते हैं साधु मारने के लिए साधु हो गए कि नहीं हो गए मालूम नहीं काटे की सेज पर सोते हैं कि लोग पैसा चढ़ा के जाए उसका नाम तपस्या नहीं है सिंह भर खड़े रहते हैं उसका नाम तपस्या नहीं है उल्टे करने का नाम तपस्या नहीं है ऊके रहने का तपस्या नहीं है आलोचक तो जो है आलोचक तो जो है बोल पा सके इससे भी चेतनता सिद्ध होती है आलोचना करके ईश्वर ने जिस सृष्टि तो कामितृत्व है उपादानत्व है आलोचकत्व है स्रक्तृत्व है है, प्रवेश प्रवेश किया उसने सकृष्वा सदैव अनुप्रिभावी नो आत्मना अनुप्रवेशिया वो प्रवेश करता है और भोगी आकार जो है ये विश्व इसके रूप में वही होता है आप देखो भोग्य ठोकता भोग्य का भाव करना जीव रूप में प्रवेश करना सृष्टि करना आलोचन करना है नूप से होना निवित कारक रूप से होना ये सब परमेश्वर का काम है परमेश्वर का और सच पूछो तो ये जो परमेश्वरत्व है जिसको हमने वेतन सिद्ध करने के लिए ये युक्तियां हैं वो कहीं बाहर नहीं है विभाग तो ये सब तो प्रक्रिया है युक्तियां आप अपने अहम भाव को थूर सूक्ष्म में ले आए और थोड़े दिन तक सूक्ष्म में जब हम भाव का अभ्यास करेंगे तो झूल सूख जाएगा तो ये भी छोड़ने <imperti tuhan, simperti> के लिए अहम भाव का अभ्यास और पकड़ने के लिए अहम भाव का अभ्यास ये दो व्यवहार है आम अम्रभा में अहम एक नन्नमय दोष नहीं हूं <imperti> मैं प्राणमय दोष नहीं हूं मैं मनोमय दोष हूं तो अन्न में प्राणमय को छोड़ने के लिए मैं मनोमय दोष हूं मनोमय विज्ञान में छोड़ने तो के लिए मैं आनंदमय और आनंद में से भी अवयव को छोड़ने के लिए मैं ब्रह्म दुष्पुच्छाऊ प्रतिष्ठा यही निषेधावशेष होने से पुस्त है पुष्प है और प्रतिष्ठा माने अधिष्ठान रूप है नारायण आओ इस परमात्मा के अनुसंधान में अपने से लगा रहे हैं